उपनिषद की तैंतीसवी कक्षा उपनिषद के पंचम अध्याय का तीसरा ब्राह्मण आज प्रारंभ करेंगे इससे पीछे वाली चर्चा में उन्होंने प्रजापति की तीन संतानें तीन पुत्र देव मनुष्य और असुर और उनको उपदेश दिया था तो देव मनुष्य और असूर्य प्रजापति की संतान कही ये तो प्रजापति कौन है प्रजापति कौन है तो प्रजापति तो परमात्मा कोई ही करते हैं प्रजाओं का पालक है स्वामी है और सभी जितने शरीरधारी हैं वो उसके पुत्र हैं संतान हैं क्योंकि वो उनकी रक्षा करता है उनको उत्पन्न करता है इस दृष्टि से तो ईश्वर को मानते हैं प्रजापति प्रजापति को और भिन्न ढंग से बता रहे हैं ये क्या है तो पांचवें अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की पहली कंडिका एश प्रजापति हृदयम ये जो प्रजापति क्या है हृदय है ये हृदय कोई प्रजापति कह दिया गया अब हृदय कौन हृदय का मतलब क्या तो एक तो हृदय जो हमारे शरीर में होता है अवयव है शरीर का उसको हृदय बोलते हैं और उस हृदय का और प्रजापति का क्या मतलब जिसने इस संसार को उत्पन्न किया प्रजाओं का पालन कर रहा है और देव मनुष्य असुरों का पिता है ऐसा प्रजापति उसका इस हृदय से क्या संबंध है लेकिन ये ये तो प्रतीकात्मक भाषा है रहस्यमय भाषा है संकेतात्मक कुछ कथन होते हैं तो ईसा प्रजापति यद हृदय एतत ब्रह्मा एतत सर्वम और यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है ये जो प्रजापति है ये जो हृदय है ये प्रजापति है यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है बड़ा भी यही है और सब कुछ यही है बस इसके अलावा जैसे कुछ है ही नहीं यू बहुत स्थूल रूप से देखें तो हृदय नहीं हो तो फिर जीवन ही नहीं चले हमारा शरीर ही नहीं चले इसलिए सब कुछ है वो यही सबसे बड़ा है एक दृष्टि से हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अवयव हृदय नहीं ठीक है मस्तिष्क को भी उससे बड़ा मान सकते हैं लेकिन हृदय भी एक महत्वपूर्ण है तो हम कह सबसे बड़ा है ये महत्वपूर्ण है और यही सब कुछ है अब उसको खोल रहे हैं ये हृदय का मतलब क्या है यहां पर हृदय का मतलब तो बोले तदेतक्षरम हृदय हृदय जो शब्द है इसमें तीन अक्षर है जो लिखावट है वर्णों को मिला करके बोले इसमें तीन अक्षर हैं हृदय में उसमें पहला है इति एकम अक्षरम पहला जो हृ हकार में रिकार मिला हुआ ये ये पहले पहला एक अक्षर हुआ और जिसने इसको समझ लिया कि हृदय में ह्री है तो अभिहर अस्मयी स्वास्थ्य अन्य एवं वेद जो इसको जान लेता है उसके लिए उसके अपने और अन्य व्यक्ति भी अभिहरण थी उसके लिए सामान ले लेकर के आते हैं अभिहरण करते हैं चारों ओर से उसके लिए वस्तुएं उपस्थित करवा देते हैं जो ऐसा समझ लेता है क्या समझ लेता है कि हृदय शब्द में एक अक्षर है। तो मोटा तो यही दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ जो है मीन इसका भी तात्पर्य लेना होगा प्रजापति को खोला हृदय से उसको ब्रह्म कहा उसको सब कुछ कहा तो प्रजापति क्या काम करता है वही हृदय का मतलब ये हृदय नहीं ले रहे हैं अभी सीधा सीधा इसको भी लेंगे जोड़ सकते हैं प्रजापति सब प्रजाओं के लिए अभी हरण करता है चीजें ले ले करके आता है उपलब्ध कराता है उपस्थित कराता है प्रजापति करता है इसलिए वो हृदय है और उसमें एक काम हृदय वाला है वो हरण करता है ले लेकर के आता है हमारे लिए वायु लेके आता है जल लेके आता है बहुत चीजें ले लेकर के आता है हमारे कर्मों के अनुसार लेकर के आता है तो जो इसको समझ लेता है हृ को मतलब तो दूसरों के लिए चीजों को पहुंचाना उनको उपलब्ध कराना सेवा करना दूसरों के लिए कुछ करना भले ही वेतन लेके करते हो लेकिन पहुंचाना करना उनके लिए कुछ तो ये प्रजापति का एक भाग है ऐसे भी तो प्रजाओं का पालन होता है उनको जो इच्छित चीजें हैं वो मांग रहे हैं भले ही पैसे दे रहे हैं उन तक वो चीजें पहुंचा देना औषधि दूध फल जो भी चीजें ये भी एक प्रजापति का भाग है तो हृदय प्रजापति है हृदय मतलब अभिहरण करता है वो तो जो ऐसा करता है प्रजापति के इस भाग को करता है तो उसके लिए दूसरे लोग भी सब चीजें पहुँचाने लगते हैं अगर कोई सबके लिए चीजें पहुँचाता और जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो उसको पहुंचाने वाले मिल जाते हैं ना सामान एक की जगह तीन मिलेंगे पांच मिलेंगे उसके लिए और जो ये हृ को नहीं समझा है प्रजापति के अर्थ को हृदय के हृ को तो वो दूसरों को नहीं पहुंचाता चीजें तो जब उसको आवश्यकता पड़ती है तब वो पुकारता ही रहता है लोग पहुंचाते ही नहीं है इसको तो नहीं देंगे इसको क्यों दें इसके लिए क्यों ले जाए ये कभी किसी के काम नहीं आया तो जो ऐसा कार्य करता है उसके लिए उसके अपने अपने तो वैसे ले आते हैं शर्मा शर्मी में भी कि कभी नहीं भी करता है तो भी चलो अपने हैं करना ही है लेकिन इसमें कहा अन्य भी अभिहर अस्मयी स्वास्थ्य स्व उसके अपने परिवार के जो मित्रजन इष्टजन है वो और अन्य अन्य दूसरे व्यक्ति भी देखते हैं ना ये व्यक्ति ऐसा है प्रजापति के धर्म का पालन करता है हृ है ये तो उसके लिए सब चीजें उपस्थित होती है जो ऐसा जान लेता जान लेता है मतलब ऐसा करता है समझ लिया उसने आगे द इति एकम अक्षर हृदय य उसमें द है दूसरा तो बोले ददति असमय स्वास्थ्य अन्य या एवं वेद जो इसको जान लेता है कि द प्रजापति बनने के लिए हृदय ती तीनों चीजें चाहिए तो द जिसने समझ लिया मतलब ददति दूसरों को देता है देता है दूसरों को तो प्रजापति भी देता है वो हृदय है वो भी देता है तो ऐसा ही कोई मनुष्य जो इसको जान लेता है कि प्रजापति बनने के लिए देना भी होता है देते हैं तो तो अभी हर, तो उसके लिए भी दूसरे उसके अपने और दूसरे उसको देते देते हैं सब और से खूब देते हैं उसको भी उसको भी सब चीजें मिलने लगती हैं वो तो दूसरों को देता है दूसरे उसको भी देने लगते हैं ये द तो अभिहनंती और दिन दोनों में अंतर है अभिहनंती मतलब तो लेकर के आते हैं दादती मतलब देते अब ले करके आते हैं उसमें भी तो देना होता है मान लो दुकानदार से कोई चीज मंगाई आजकल तो घर घर में पहुंचता है सामान तो पैसे भी दिए तो बोले सामान दे करके आ जाओ तो देना तो कथन हो रहा है लेकिन वो अभी हरंती है बस उसके लिए उठा के वहां लेके आ रहे हैं पैसे तो उसने दिए देना वो होता है जिसमें उससे पैसे नहीं लिए हमने अपना अपनी चीज और फिर हम जब दूसरे को सौंपते हैं ये तो है देना और एक है कि दूसरे ने उसका शुल्क चुकाया हम केवल पहुंचा रहे हैं हमारी भी जो कमाई होनी है वो हो गई अब इसको ये देना देना नहीं है ये दान नहीं है ये तो केवल उस तक पहुंचाना है चीजें इसे दान थोड़ा कहते हैं तो ददती यहां दान के अर्थ में है तो वो अपनी चीज दूसरों को देता है दूसरे भी उसको अपनी चीज देते हैं तो प्रजाति प्रजापति बनना है तो हृदय तो होना ही होगा क्या कोई ऐसा प्रजापति हो सकता है जो हृदय ना हो प्रजाओं का पालक तो हो लेकिन हृदय ये या ये क्रियाएं जिसमें ना होती हो वो प्रजापति बनेगा कैसे प्रजापति बनने के लिए तो हृदय तो हृदय ही तो प्रजापति है भाव की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से तो ददती अस्मयी स्वास्थ्य अन्य एवं वेदा तीसरा यम इति एकम अक्षरम अंत में ह्री हृद यम यम है तो एति स्वर्गम लोकम या एवं वेद यम मतलब वो स्वर्ग में चला जाता है सुख में चला जाता है श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है जो ऐसा जान लेता है तो प्रजापति जो होता है तो ह्री और द करता है तो फिर यम भी हो जाता है उसका उस स्वर्ग में सुख में पहुंच जाता है तो जो व्यक्ति और भी कोई ऐसा जान लेता है तो वो भी सुख में स्वर्ग में पहुंच जाता है तो सुख पाने के लिए एक शैली है कि देना होता है एक शैली है कि नहीं लेना होता है लुट खसोट करनी होती है छीनना होता है सुख के लिए स्वर्ग के लिए एक शैली वो है एक है कि नहीं देना होता है सुख के लिए देकर के सुख प्राप्त करते हैं वो छीन करके सुख प्राप्त करते हैं वो लेकिन प्रजापति नहीं बनते अब ये जो हमारा हृदय है इसके लिए भी ऐसा ही है दय ये जो धड़कता है हमारे अंदर रक्त वाला जैसे यहां पर हृदय यह है तो अभी हरती चारों ओर से हरण करता है रक्त को लेता है फिर ददाती फिर देवी देता है फेफड़ों को देता है फिर वहां से ले लेता है फिर पूरे शरीर को दे देता है और यम चलता रहता है वो दूसरा अर्थ है निरुक्त में भी आता है हरती ददाती याति अथवा यती भी करते हैं कई जने नहीं तो यात्री गति करता रहता है लेता है देता है चलता रहता है रुकता नहीं है हृदय हृदय की विशेषता है ना हम काम करते करते थक जाते नहीं कर पाते लगातार लेकिन हृदय देखो बचपन से जन्म से लेके अभी तक धड़क रहा है धड़क रहा है धड़क रहा है विश्राम लेता है धड़कता ही रहता है धड़कता ही रहता है अविरत ऐसा पर वो भी विश्राम लेता है हृदय भी विश्राम लेता है बिना विश्राम लिए तो कोई कर ही नहीं सकता लेकिन बड़ी कुशलता से विश्राम लेता है एक बार रक्त को फेंका विश्राम ले लिया फिर रक्त को फेंका फिर विश्राम ले लिया हृदय हर धड़कन के बाद में विश्राम है उसका विश्राम का काल होता है ऐसा विश्राम करता है बीच बीच में थोड़ा किया विश्राम किया विश्राम लगातार कर लेता है हमें यू प्रतीत होता है ये तो बिना विश्राम के किए जा रहा है लेकिन उसका विश्राम काल मानते हैं जो चिकित्सा विज्ञान में पढ़ाया जाता है जिसका विश्राम का काल है इतने समय इतने सेकंड यह विश्राम करता है उसी में पूर्ति करता है वो अपनी फिर करना होता है फिर करता रहता है लगातार चलता रहता है याती चलता ही रहता है चलता ही रहता है लेता है देता है और चलता रहता है चलता रहता है तो जीवन की सीख है और जो प्रजापति बनते हैं उनको भी ऐसे ही करना होता है लेना देना तो करते ही रहते हैं वो विश्राम कब करें व्यस्तताएं उनकी इतनी हो जाती हैं ये काम वो काम वो मिलने आ रहा है उसका देखना इसकी चिंता उसकी चिंता वो बीच बीच में विश्राम करते रहते हैं जहां समय है मिला वहीं विश्राम जहां समय मिला वहीं विश्राम <laughs> जहां भी थोड़ा सा अवसर मिला वही कर लिया वो लंबा समय उनको पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है कभी मिले नहीं मिले वो तो, तो करते रहते हैं और बीच बीच भीज में विश्राम करते रहते हैं यही हाल हो उनके ध्यान उपासना का भी हो जाता है करते रहते हैं करते करते बीच बीच में प्रभु का स्मरण करते रहते हैं उनके उसी तरह उपासना करें क्या लगातार नहीं कर सकते तो बीच बीच में कर लेते हैं जैसे कि आजकल है कि कार्य करते रहते हैं अब करते करते खाना कब खाए समय जब बीच में हुआ चलते चलते तेजी से फास्ट फूड लिया एक बाइट किया एक बाइट ले दो बाइट ले गए एक, एक एक बटका भरेंगे बाइट मतलब बटका बोलते हैं। एक एक ग्रास लेंगे भाई चलो एक दो ग्रास ले लिए, इतना सा कुछ पी लिया सिप कर लिया फिर कुछ और कर लिया ऐसे बीच बीच में करते रहते हैं खाते रहते हैं खाने का समय नहीं है उनको प्रजापति बने हुए हैं कार्य करते रहते हैं तो बीच बीच में ही करना होता है जब जब अवसर मिल गया तभी कर लिया खाली लिए पी लिए और नींद भी ऐसे ही ले लेते हैं चलते फिरते जब अवसर मिला आते जाते गाड़ी में इधर उधर आ रहे हैं जा रहे हैं उसी बीच में नींद ले लेते हैं थोड़ी सी देर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है तो प्रजापति क्या हृदय है अब हृदय का मतलब हम ये हृदय सीधे सीधे ले लेंगे तो भाई उस वो प्रजापति और इस हृदय का क्या मतलब है ये कैसे देव मनुष्य और असुरों को उत्पन्न करता है लेकिन हृदय का मतलब हृदय का जो तात्पर्य है हृदय यम उस तरह से होता है ये जो विश्राम को प्राप्त होता है ना ये शांति को स्वर्ग को प्राप्त होता है हृदय कार्य करके जब हम विश्राम करते हैं तो उसमें बहुत सुख आता है हृदय वो प्रजापति हो जाता है और ये जो तीन थे देव मनुष्य और असुर इनका उत्पादक कौन था रक्षक कौन था प्रजापति यानी हृदय और ये हृदय मतलब भावना भावना से जुड़ी हुई बात है तो बाहर से तो हम एक ही जैसे दिखेंगे देव हों मनुष्य हो असुर हो अंतर क्या उनमें कोई भावना का अंतर है वो दा द का अंतर है एक दमन पर केंद्रित है एक दान पर केंद्रित है एक दया पर केंद्रित है अंदर की भावना बदली हुई है बस यही उनका पालन करता है इसी से वो पढ़ते हैं ये जो भेद है वो हृदय का है अंदर का भेद है बाकी तो ठीक है आगे पांचवें अध्याय का चौथा ब्राह्मण ये एक एक कंडिका ही है इनमें छोटे छोटे ब्राह्मण है तो चौथे ब्राह्मण की एक कंडिका है इसी को देखते हैं तदवई तदेव तदाश सत्यमेव अब वो प्रजापति और हृदय की बात आई तो वो ये जो है ये कौन है वो सत्य स्वरूप है तद वही यदेव तदाश वो जो अंदर है वो क्या है बोले वो सत्य ही है कौन सा सत्य स एतम महत यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति सो एतम जो इसको महत बहुत बड़ा यक्ष माने पूजनीय प्रथम जम सबसे पहले विद्यमान वेदा जानता है अब प्रथम जम का मतलब ऐसे तो प्रथम उत्पन्न जात प्रथम जात यूं देखेंगे जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है तो उस शब्द को देखेंगे तो ये लगेगा जैसे कि वो ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा जा रहा है यहां पर तो ये उत्पत्ति से संबंधित शब्द नहीं लिया जाता है जो उत्पन्न होता है वो विद्यमान रहता है जो उत्पन्न हो जाता है वो विद्यमान रहता है और परमात्मा पहले से विद्यमान है पूर्व से विद्यमान है ये कार्य जगत उत्पन्न हुआ उससे पहले से विद्यमान है इस दृष्टि से कह कि वो तो पहले से ही है प्रथम जब मतलब वो पहले से ही है पहले जो उत्पन्न हुआ उत्पन्न होना नहीं नया निर्माण हुआ है ऐसा नहीं तो अनित्य होगा वो कार्य द्रव्य बन जाएगा वो भी तो पहले से विद्यमान है यह ऐसा अर्थ किया जाता है जो तो इसको ऐसे उसको जानता है जो बड़ा है पूजनीय है सबसे पहले विद्यमान था उसको जो जानता है और सत्यम ब्रह्म इति और कि ये सत्य ही ब्रह्म है ये सत्य ही ब्रह्म है इति जय इमान लोकान वो इन सब लोगों को जीत लेता है इन लोगों से जो कुछ होना होता है जो उपलब्धि करनी होती है वो उसको प्राप्त हो जाती है सत्यम ब्रह्म इति सत्य ब्रह्म है सत्यम ब्रह्म इति सत्य ब्रह्म है या सत्ये है? सत्ये ब्रह्म सत्य है सत्यम ब्रह्मा ब्रह्म सत्य है और बाकी सब असत्य मिथ्या है सत्यम ब्रह्म ये सत्य को ब्रह्म बता रहे हैं या ब्रह्म को सत्य बता, बता रहे हैं सत्य को ब्रह्म बता रहे हैं आगे के वचन से स्पष्ट होगा सत्यम ब्रह्म इति सत्य ही ब्रह्म है कि देखने की दृष्टि है तो क्या जो, जो जो सत्य है जैसे हम सत्य बोलते हैं तो वो ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म का मतलब बड़ा उस दृष्टि से देखेंगे तो जो सत्य है वो ही बड़ा होता है बड़ा वही बनता है जो सत्य होता है हम सत्य बोल रहे हैं सत्य का व्यवहार कर रहे हैं तो हम भी बड़े हैं और वो बात भी बड़ी है जो सत्य बोली गई वो बड़ी बात है जो झूठ बोली गई वो बड़ी बात नहीं है वो तो हीन है निकृष्ट है और दूसरी दृष्टि से परमात्मा क्या परमात्मा जो कुछ है वो सत्य ही है वो सत्य ही ज्ञान देता है सत्य ही करता है उचित ही करता है सब कुछ एक दृष्टि से देखेंगे तो सत्य ही सत्य है सत्य ही सत्य है तो परमात्मा को ब्रह्म को कहा गया सत्य ही ब्रह्म है सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं है सत्य है ही नहीं उसमें कुछ जो ऐसा जानता है सत्यम ब्रह्म वो इन सब लोगों को जीत लेता है और इसके विपरीत जित इतनों असौ असत यह एवं एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद जो इस महान पूजनीय प्रथम पहले से विद्यमान इसको असत वेद इसको असत जानता है यह है ही नहीं झूठा है यह है नहीं ऐसा जो उसको जानता है उसका क्या होता है जित इतनों असू वो दूसरों के द्वारा जीत लिया जाता है वो पराजित हो जाता है जित मतलब पराजित हो जाता है इस संसार में वही जीत पाएगा जो परमात्मा को स्वीकार कर लेता है परमात्मा को सत्य मानता है जो परमात्मा को असत्य मानता है वो इस संसार में जीत नहीं पाएगा जीत और हार तो यही होती है कि जिस उद्देश्य से इस शरीर में आए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो जीत गए नहीं तो हार गए अर्थात परमात्मा को स्वीकार करने पर ही इस संसार में तो या मनुष्य जीवन की सफलता नहीं तो सफलता नहीं होगी हारना है वो भले ही कितना भी हम लौकिक दृष्टि से सफलता का कथन कर ले कि ये सफलता ये सफलता ये सफलता लेकिन वो सफलता सफलता नहीं है वो असफलता ही है कितना भी कर ले अंतिम दृष्टि से तो वो परमात्मा को जान करके ही व्यक्ति जीतता है नहीं तो वो पराजित होता रहता है सोचता है मैं जीत रहा हूं लेकिन पराजित ही पराजित होता रहता है सत्यम ब्रह्मी फिर वचन को दोहराया सत्य ब्रह्म है और इसी को आप खोला है कि सत्यम ही एवं ब्रह्म सत्य ही ब्रह्म है असत्य ब्रह्म होता ही नहीं है सत्य ही ब्रह्म है सत्यम ब्रह्म इति को ही खोल दिया सत्यम एवं ब्रह्म ब्रह्म एवं सत्यम ये नहीं कहा सत्य ही ब्रह्म है पांचवा ब्राह्मण अगला पांचवें अध्याय का पांचवा ब्राह्मण तो पीछे सत्य की बात आई ब्रह्म की बात आई अब उन्हीं को लेकर के ये सब प्रतीकात्मक कथन है लगेगा कि जैसे कुछ अलग अलग हैं, वैसे तो पर्यायवाची भी हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग ढंग से कथन किया गया है। क्या कहते हैं कि सृष्टि उत्पन्न हुई इसमें ये चीजें कैसे आई हैं? तो कहा आपा एव इधम अग्र आसू सबसे पहले ये आप थे जल थे बहुवचन है आसू सबसे पहले क्या थे आप था यानी जल थे आप का मतलब जो भी लेंगे कुछ तरल फैला हुआ बिखरा हुआ अस्थिर सा अबद्ध सा जैसे जल होता है बंधा हुआ नहीं रहता है तरल रहता है ऐसे कुछ फैला फैला सा था। साधम अग्र आसू ता आप सत्यम जनता। उन जलों ने सत्य को उत्पन्न कर दिया अब जल ने सत्य को उत्पन्न किया सत्य क्या है तो पहले कहा कि सत्य ब्रह्म है या सत्य प्रजापति है हृदय प्रजापति है अब और भी कहेंगे सत्य मतलब ब्रह्म है एक सत्य हम जो बोलते हैं तो कहा ता आपा सत्यम अस्रजनता उन जलों ने सत्य को उत्पन्न किया तो ब्रह्म को उत्पन्न कर दिया ऐसा अर्थ लेंगे लेकिन आगे देखिए सत्य का मतलब यहां ब्रह्म तो नहीं है क्योंकि आगे का सत्यम ब्रह्म और उस सत्य ने ब्रह्म को पैदा कर दिया सत्यम ब्रह्म अस्रिजत सत्य ने ब्रह्म को पैदा किया आपन सत्य को सत्य ने ब्रह्म को और ब्रह्मा प्रजापति और ब्रह्म ने प्रजापति को उत्पन्न कर दिया प्रजापति देवांश और प्रजापति ने देवों को उत्पन्न किया और देव को मतलब प्रजापति के वो तीन संतान थे देव थे मनुष्य थे असुर थे प्रजापति ने देवों को उत्पन्न किया उत्पन्न तो दिव्य ही किया और मनुष्य भी बन गए असुर भी बन गए सत्यम एवं उपास देवा सत्यम एवं उपास्य और वो देव लोग सत्य की ही उपासना करते हैं तो अब ये जो उत्पत्ति बताई है प्रतीकात्मक है अब एक तरफ ब्रह्मा आ गया ब्रह्म से पहले इन्होंने सत्य को मान लिया सत्य से पहले आप को मान लिया या तो यूं कहें कि भाई ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ है उससे पहले दो चीजें और थी तो ब्रह्म का नित्यत्व खंडित होता है और ब्रह्म और प्रजापति को एक तरफ हम एक ही मानते हैं और एक तरफ उनको भिन्न भिन्न भिन भी मानते हैं प्रजापति लोक प्रजापति का आनंद और ब्रह्म का आनंद वो अलग अलग भी बताए हैं ब्रह्म वो रूप हो गया जो कि अपने आप में वो भाग जो कि सृष्टि की रचना नहीं कर रहा है इस सृष्टि से परे है और प्रजापति वो भाग हो गया जो इस सृष्टि की रचना कर रहा है।, है वो ही लेकिन फिर भी दो भेद कर दिया इस तरह से अलग अलग तो जल था सबसे पहले अस्थिर था नियमबद्ध नहीं था चलायमान था और उसने सत्य को उत्पन्न किया उसी से उसी में से उसके अनुरूप सत्य कुछ नियम बने सत्य मतलब ये ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है कुछ नियम बने और उन नियमों ने ब्रह्म को उत्पन्न किया मतलब जिसे हम बड़ा कहते हैं परमात्मा उत्पन्न करना मतलब हम किसी को बड़ा क्यों कहते हैं वो नियमों से युक्त है वो नियमों को का पालन करता है नियमों को चलाता है नियम व्यवस्था करता है इसलिए वो ब्रह्म ब्रह्म है बड़ा है तो पहले अनियम था उससे सत्य आया नियम बने और जब नियम बने तो हमें पता लगा कि ये ब्रह्म भी है कोई इन नियमों को चलाने वाला व्यवस्था करने वाला अगर ये नियम नहीं देखे जाए तो परमात्मा का कैसे पता लगेगा हमारे को सामान्य रूप से इसलिए सत्य ने ब्रह्म को उत्पन्न किया तत्वता है नहीं तत्वता तो ब्रह्म ब्रह्म है नित्य है लेकिन इन नियमों से हम हमें उसको हम उसको हम जानते हैं जैसे उत्पन्न हुई वस्तु को हम जानते हैं जो उत्पन्न नहीं होती तो हम नहीं जानते जो है ही नहीं तो कहां से जानेंगे उसको जानते कब है जब वो वस्तु उत्पन्न होती है तो जानना और उत्पन्न होना एक ही बात मान लिया आप वो कारणकारी संबंध है लेकिन अब ये उत्पन्न हुई मतलब तो जानी जाती है सत्य से ब्रह्म उत्पन्न हुआ इसका मतलब है सत्य से ब्रह्म को जाना जाता है नियमों से ब्रह्म को को जाना जाता है अब इस तरह अर्थ कर दिया कारण कार्य एक मान के और कारण को ही तो कारण और कार्य यानी जो, जो नियम है उसको बनाने वाला तो इनसे ही उसका पता लगता है तो जन्म और पता लगना उत्पत्ति जन्म होना और उसकी विद्यमानता जन्म होने से विद्यमानता पता लग रही है इसलिए विद्यमानता को कहने के लिए वो जो प्रकट हो रहा है इसी को उसको उत्पन्न होना कह दिया गया उत्पन्न होना और प्रकट होना कारण कार्य हो गया और उत्पन्न प्रकट हो रहा है यानी तो हमें ज्ञात हो रहा है इसी को उत्पन्न होना करके कह दिया उससे उत्पन्न हुआ वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है तो सत्यम अस्त्र जनता आप सत्यम अस्त्र जनता सत्यम ब्रह्म और जब ब्रह्म बन गया तो ब्रह्म ने प्रजापति को उत्पन्न किया वो व्यवस्थापक है और उसका वो भाग जिसने कि ये सारा का सारा संसार बना रखा है और इसका पालन कर रहा है रक्षा कर रहा है वो है वो ही लेकिन उसको अलग कर दिया और ये जो प्रजाओं का पालक है परमात्मा उसने देवों को उत्पन्न किया हमें जो चीजें प्रदान की है वो उसने दिव्य चीजें प्रदान की है अच्छी अच्छी चीजें प्रदान की उसने देवों को उत्पन्न किया परमात्मा की सहायता से ही देव बनते हैं और देव बनते हैं तो वो देव सत्य की उपासना करते हैं किसकी उन नियमों की जिन नियमों के आधार पर ब्रह्म ब्रह्म बना ब्रह्म ब्रह्म कहलाया वो बड़ा कहलाया जिससे उसमें प्रजापतित्व आया उसी सत्य की उपासना देव भी करते हैं देव हमेशा सत्य की उपासना करते हैं आगे तदे सत्यमिति इस सत्य है इसमें भी तीन अक्षर है अब तीन अक्षर हैं वर्ण अक्षों की दृष्टि से देखेंगे तो दो ही है स्वर जो है वो दो ही हैं स के बाद अ और य के बाद अ त में तो है नहीं लेकिन फिर भी कथन है गौण रूप से कथन है तो तदेत त्र अक्षरम तो पहला अक्षर है स इति एकम अक्षरम स ये पहला अक्षर है इसमें तो कोई बात ही नहीं दूसरा कहा ती इत्यकम अक्षरम ती यहां पर दूसरा अक्षर है ती। अभी ती क्या हो गया अब इसमें कुछ ने कुछ व्याख्याकारों ने इसको बड़ी ई कर रखा है और आगे भी व्याख्या बड़े बड़ी ई करके कर रखी है यानी दीर्घ और कुछ इसको ह्रस्व से भी देख सकते हैं क्योंकि ती इति एक मक्षर हम त के बाद में ई करेंगे इति का ई रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा तो वैसे धातु के निर्देश में हम एक स्टेप का निर्देश कर देते हैं तो वर्ण के लिए भी जैसे वर्ण के लिए हम ककार अकार गकार वर्णात्कार वर्ण को कहने में ये कार का करते हैं ये तो राधिफा रे रह रा के बाद में रेफ बोलते हैं उसको तो ऐसे ही इसमें केवल उच्चारण के, के सौकर्य के लिए इकार का प्रयोग कर दिया गया है तो तय है तो तय और दूसरा सत्य में अगर यूं देखें कि भाई ठीक है इकार मानेंगे तो आगे अकार मान लेंगे अकार मान लेंगे तो ई को यह हो जाएगा यणादेश हो जाएगा उस दृष्टि से कोई लेने लगे नहीं तो यहां त तो ही है वैसे तो ती इति एकम अक्षरम और यम इति एकम अक्षरम क्योंकि आगे यम बीत कह दिया है यदि वहां पर यम की जगह अम होता तो फिर हम कर लेते अथवा तो दोनों को एक रूप मानेंगे ई को यह हो गया और यम का भी यह है दोनों मिलकर के एक रूप एकादेश हो गया दोनों टी का ई को यह हुआ किसी तरह भी अब तो <laughs> करना है तो क्योंकि अच्छ तो फर है नहीं ई को यह कैसे करेंगे तो पर ठीक है जैसे भी तो यम इति एका अक्षर अच्छा ये है कि टी का मतलब यहाँ पर तकार का ही ग्रहण किया जाए बस इतना है कि हमें लगेगा कि इसको अक्षर क्यों कहा गया जबकि यहाँ पर अच्छ तो है ही नहीं स्वर तो है ही नहीं पर ठीक है अक्षर शब्द तो व्यंजन के लिए भी आता है चल सकता है आगे कहते हैं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम जो प्रथम और अंतिम अक्षर है वो तो सत्य अक्षर है सत्य शब्द में जो स था और यम था ये तो सत्य है सत्य है मतलब इनमें दोनों में अच है वास्तव में इसलिए सत्य है इनको अक्षर कहा है तो वास्तव में ये अक्षर हैं अच सहित है लेकिन जो बीच वाला है वो तो असत्य है उसमें तो अ नहीं है प्रथमोत्तम अक्षर ही सत्यम मध्यतो तो मध्य में, तो में ये झूठ है आप इसको अक्षर बोल रहे हो इसमें इस अच नहीं है बीच वाला है अन्य ने परिगृहितम तो ये जो झूठ है बीच वाला त ये दोनों ओर से सत्य से परिग्रहित है बीच में फंसा हुआ है वो दोनों तरफ सत्य है तो सत्य भूयम एवं भवती वो सत्य ही दिखाई देता है फिर असत्य के चारों और सत्य का आवरण यदि आ जाए तो असत्य भी सत्य ही दिखाई देता है जब व्यक्ति असत्य बोलता है और असत्य को फिर सिद्ध करने का प्रयास करता है तो ऐसी ऐसी बात बोलेगा जिससे लगे दूसरों को कि हां ये ठीक है देखो इससे ये पता लगता है कुछ सत्य बोलेगा बिल्कुल बहुत भोला बन करके ऐसे बोलेगा जैसे कि ये बिल्कुल हृदय से बोल रहा है और सच बोल रहा है सामान्यतः उतना नहीं बोलता है व्यक्ति जैसे कि किसी चोर को पूछताछ शुरू हो जाए अपराधी को पुलिस वाले पकड़ लें तो बड़ा विनम्र होकर के बोलता है वो सामान्य व्यक्ति होता है वो इतना विनम्र नहीं होता है उसको पकड़ा तो उसको तो क्योंकि डर भी नहीं है कुछ भी नहीं है बोलते हैं तो वो सामान्य बोलता है वो कोई झुकने का प्रयास नहीं करता है ऐसे अधिकारी लोग जिन दुकानों पर चले जाते हैं फैक्ट्रियों में चले जाते हैं तो कुछ लोग बड़ी आवभगत करते हैं शुरुआत से दूर से देख करके उनको नमस्ते करेंगे अच्छी तरह बैठाएंगे बहुत ही विशेष तरीके से उनको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे शुरुआत से ही तो जहां विशेष दिखाई दे वहीं समझ समझ में आ जाता है कि कुछ और जो दूसरे होते हैं जो भाई जिनकी मान लो दुकान फैक्ट्री ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं वो आएंगे तो बोले बस सामान्य रोचे हां आइए बैठिए जल लेंगे कुछ लेंगे वो उतनी आवभगत नहीं करेगा ये हमारे मन का रहता है वो चोर की दाढ़ी में टिनके वाली बात थोड़ा सा उस तरह भी ले सकते हैं वो व्यक्ति ज्यादा करेगा तो ऐसे जो झूठ को छुपाने के लिए बोल रहा होता है ना वो तो बोलने से ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही कर रहा है वो नाटक कर रहा है यह सामान्य नहीं है असामान्य कब है वो अधिक प्रयास उसको कब करने पड़ते हैं जब वहां पर झूठ होती है उसको डर रहता है वो कुछ ना कुछ बोलेगा अधिक से अधिक स्वभाव होता है अनजाने में करता ही है व्यक्ति हाँ जिन्होंने समझ लिया है वो नहीं भी करे तो अलग बात है लेकिन वो करेगा व्यक्ति <laughs> प्रयास करेगा वो अच्छी तरह से दिखाएगा हाँ जी देखिए देखिए कुछ भी नहीं है देखो यहां पर ये अलमारी देखो यहां कुछ भी नहीं रखा है देखो यहां देखो कुछ भी रखा है ऐसे कर करके बताएगा वो जहां जहां नहीं है उन उन चीजों को दिखाएगा देखो यहां कुछ भी नहीं छिपा रखा है यहां कुछ भी नहीं है विशेष करेगा वो ऐसे भाव प्रकट करेगा कर विशेष उत्सुकता दिखाएगा हां हां बिल्कुल आके देखिए साहब कुछ भी नहीं है देख लो लोग जेब देख लो ये लो, खोल के देखो ये देखो कुर्ते की जेब ये देखो कुछ भी नहीं है यहां पर ऐसा अतिरिक्त प्रयास करता है वो व्यक्ति क्योंकि वो छुपाना चाहता है बचाना चाहता है बोले इसको दिखा दूंगा यहां कुछ नहीं है वो मेरा बच जाएगा देखो आगे हो करके दिखा रहा है आगे होके जांच करा रहा है समझने वाले समझ जाते हैं कि हाँ यहां पर ही विशेष है बीच तो में अनृत है दोनों तरफ सत्य है तो दोनों तरफ सत्य कर देते हैं तो बीच वाला जो है वो अनृत भी सत्य के समान दिखाई देने लगता है ये तो जो तकार था वो अनृत था मध्य तो अनृतम तदय तथा अनृतम उभय तत्य ने ये जो अनृत है ये दोनों तरफ सत्य से जुड़ा हुआ है ढका हुआ है कितना अच्छा असत्य सकारात्मक दृष्टि से सोचें जो झूठ होता है उसके साथ साथ सत्य विशेष रूप से रहता है असत्य के साथ साथ झूठ के नहीं सत्य जुड़ा रहता है उसके साथ साथ विशेष रूप से सत्य दिखाई देगा वैसे नहीं दिखाई देगा उसमें विशेष सत्य दिखाई देगा और सत्य भूयम एवं भवती नईव विद्वांसम अंधितिनस्ती और जिसको ये, जो ये जान लेता है उसको ये असत्य है और नष्ट नहीं करता है मारता नहीं है गलत अर्थ में बोल रहा हूं कि जिसको ये पता लग गया कि इस असत्य को कैसे बचाया जाता है इधर उधर सत्य को लगा दो तो वो असत्य उसको बाधित नहीं करता है क्योंकि तो उसने बचा लिया वो सत्य असत्य भी सत्य ही दिखाई दे रहा है उसको चतुर लोग जैसे कर लेते कुटिल लोग जैसा कर लेते हैं तो जो उस तरह से जान लेता है वो सत्य को आसपास में लगा करके रखता है और उसको बचा लेता है उस असत्य उसको मारता नहीं है और जो भोले लोग होते हैं वो झूठ झूठ का तू बोल देते हैं अब झूठ दूसरों को पता लग जाता है फिर जल्दी से पकड़े जाते हैं और फिर झूठ उनको मार देता है तो झूठ हमें ना मारे इसके लिए उसको सत्य का सहारा दे देना चाहिए ठीक है ऐसा अर्थ कोई ले सकता है पर यहां से और यहां तात्पर्य भिन्न भिन्न है यहां ऐसे नहीं है ये शिक्षा नहीं दी जा रही है कि झूठ बोलो और चाहे दोनों तरफ सत्य को लगा लो तो वो असत्य तो आपको मारेगा नहीं हानिकारक नहीं होगा आप बच जाओगे उससे ऐसा उद्देश्य नहीं है ये सत्य की महिमा है कि यदि हम थोड़ी गलती भी हो गई और हम कुछ अच्छा कर लें तो हमारी वो जो थोड़ा दोष है बुराई है दब जाती है हम अच्छा कर लें, दूसरा और यहां पर इसको प्रतीकात्मक कहा गया स जो है वो परमात्मा है त तो है ये प्रकृति है और यह है ये आत्मा है तो दो चेतन है ये तो है सत्य है। और ये प्रकृति है ये मिथ्या है प्रकृति मिथ्या है तो ये प्रकृति मिथ्या है लेकिन जब इसके साथ में परमात्मा जुड़ जाता है और आत्मा जुड़ जाता है तो ये भी चेतन के समान दिखाई देने लगता है ये संसार वैसे तो जड़ है लेकिन परमात्मा ने बनाया है तो ये दिखने लगेगा जैसे कि सारी गतिविधियां कैसी हो रही हैं जैसे चेतन हो और शरीर के लिए तो खासतौर से हमें प्रतीत होता ही है ये शरीर जड़ है लेकिन जीव जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि चेतन है ये शरीर भी चेतनबद्ध दिखाई देने लगता है सत्य बन जाता है वो तो चेतन के सहयोग से ये जड़ प्रकृति भी चेतनवत हमें दिखाई देने लगती है अब जो सत्य है सत्य जो शब्द था उसके अंदर भी असत्य छुपा हुआ है सत्य जो शब्द है सत्य तो सत्य ही होता है सत्य तो सत्य ही होता है लेकिन जैसे अक्षरों के ढंग से इन्होंने व्याख्या की इसमें ये जो त तो है ना सत्य में भी बीच में असत्य छुपा हुआ है तो ये तो केवल प्रतीकात्मक है इस दृष्टि से नहीं देखना सत्य तो सत्य ही होता है ये बीच में जो छुपा हुआ है वर्णन की दृष्टि से केवल है कि इस तरह प्रकृति जीव और इनका इन्होंने वर्णन किया है आगे देखिए और इसको जब हम प्रकृति की दृष्टि से देखेंगे कि त जो है ये असत्य है यानी प्रकृति है तो जो ये जान लेता है तो ये प्रकृति यानी जो असत्य है ये उसको मारता नहीं है प्रकृति उसको हानि नहीं पहुंचाती है जिसने एक तरफ परमात्मा को जोड़ लिया है और एक तरफ जीव को जोड़ लिया है परमात्मा का स्वरूप जानता है जीव का स्वरूप जानता है और उसके बीच में उसके अनुरूप इस त का प्रयोग कर रहा है प्रकृति का प्रयोग कर रहा है तो ये प्रकृति उसको हानि नहीं करेगी मारेगी नहीं मरना यानी हानि होना अभी उसके लिए हानिकारक नहीं होगी क्योंकि दोनों को जोड़ लिया है तो अब यह हानिकारक प्रकृति भी उसके लिए लाभदायक बन जाएगी और जिसने इन दोनों को छोड़ रखा है यानी सत्यों को साथ में नहीं ले रखा है दोनों तरफ तो अनृत अनित रहेगा उससे तो हानि होनी है उससे तो वह पिटेगा मरेगा आगे देखिए दूसरी कंडिका तत् तत्सत्यम असौ स आदित्य वो सत्य को इन्होंने यहां कहा था अब सत्य शब्द को उधर लेगा एक दूसरी तरफ ये जो सत्य ये जो आदित्य है सूर्य दिखाई देता है बोले ये सत्य है ये सत्य है तदय सत्यम असौ स आदित्य और यह एशा तस्वीन मंडले पुरुषः और उस इस मंडल में जो पुरुष विद्यमान है उसके अंदर सूर्य में भी जो पुरुष है सूर्य में जो पुरुष है पीछे भी जो वर्णन आता रहा है दूसरा कह रहे हैं यश्चायम दक्षिणे अक्षन पुरुषः और जो दायनीय आंख में पुरुष बैठा हुआ है या शरीर में तो ये तो अन्योन्यान प्रतिष्ठित ये दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित है एक दूसरे पर आधारित है और प्रतिष्ठित है मतलब वैसे नहीं प्रतिष्ठिति क्यों रखे हुए हैं एक दूसरे पर आधारित है वो सूर्य और इधरिय दोनों एक दूसरे पर आश्रित है कैसे तो कहते हैं रश्मि भी ऐश इसमें प्रतिष्ठित है। रश्मि के द्वारा यह इसमें प्रतिष्ठित है इस यह जो सूर्य है यह रश्मियों के द्वारा नेत्र में प्रतिष्ठित है अर्थात सूर्य से रश्मियां निकलती हैं वो नेत्र में पहुंचती हैं तो हमारे को ज्ञान होता है नहीं तो वो सूर्य है वहां पर कितना भी ताप हो कितना भी प्रकाश हो अगर उसकी रश्मियां चल करके हमारे नेत्र तक यहां इस तक नहीं आएंगी तो कैसे देखेगा कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता तो रश्मियां यहां तक आती हैं उसके माध्यम से हम देख पाते हैं वस्तुओं को टकराती है वस्तुओं से टकरा करके हमारे नेत्रों तक आती है रश्मियां सूर्य की रश्मियां तो नेत्रों की का आधार वही प्रकाश और प्रकाश की रश्मियां हैं सूर्य की रश्मियां हैं नहीं तो ये कार्य नहीं करेगा तो रश्मि भी एशो अश्मिन प्रतिष्ठित है रश्मियों के द्वारा ये इसके अंदर प्रतिष्ठित है और प्राण अयम अमुष्मिन और ये यहां वाला जो है पुरुष ये प्राणों के द्वारा प्रतिष्ठित है उसके अंदर प्रतिष्ठित है अगर सूर्य हो रश्मिया भी आ रही हो लेकिन यहां नेत्र में यहां पर जीवन ना हो तो सूर्य का होना होना क्या है पता ही नहीं लगेगा उसकी रश्मिया का होना होना क्या है पता ही नहीं लगेगा तो नेत्रों की सार्थकता के लिए सूर्य आवश्यक है और सूर्य की सार्थकता के लिए नेत्र में यहां पर जीवन प्राण आवश्यक है, तो है।, तो है यह दोनों एक दूसरे पर प्रतिष्ठित है दोनों होते हैं तब यहां पर अब हमारा काम चल पाता है इस दृष्टि से एक दूसरे पे आश्रित का आ कराप्त होता है उस अर्थ में भी लिया जाता है, जाता है तो शुद्धम एवं एतत् मंडलम पश्यती ये जो मंडल सूर्य है या पूरा यह ब्रह्मांड है इस सबको शुद्ध रूप में देखता है नई नम एते रश्म प्रत्या और उसके बाद में ये रश्मियां उसके लिए गति नहीं करती हैं उसको प्राप्त नहीं कराती हैं उसके लिए आती नहीं है ये रश्मियाँ अभी तो हमारे लिए रश्मियां आ रही हैं ताकि हम देख सकें अभी हम जीवित हैं हम, हम हमारे लिए रश्मियां आ रही हैं लेकिन जो मर गया है मुक्ति में चला गया उसके लिए रश्मियां आना बंद कर देती हैं इसका ये मतलब नहीं है कि रश्मियां आती नहीं है रश्मियां तो आती रहेंगी वैसे कोई मर भी गया है तो भी लेकिन उसके लिए नहीं आ रही हैं अर्थात उसका जन्म नहीं हुआ है इसलिए यू कहेंगे कि उसके लिए रश्मियां आ ही नहीं रही वो मुक्ति में चला गया आगे यह ऐसा इतमिन मंडिले पुरुषः ये जो सूर्य में पुरुष है उसके लिए कहा तसे से भू इति शिरा भू उसका सिर है भू भु भू स्व की संगति लगा रहे भू इति शिरः भू को सिर क्यों कहा तो बोले एकम सिर है सिर तो एक ही होता है दो दो सिर थोड़ ना होते हैं हम सबके एक एक सिर ही है ना तो भू के अंदर एक ही मात्रा है एक ही अक्षर है यानी एक ही अच्छ है तो भू ये सिर एक होता है तो एक है एकम एतद अक्षर हम ये अक्षर भी एक ही है आगे कहा भू बाहु, भू उसकी बाहु है और बाहु कितने होते हैं द्व बाहू बाहू दो होती है पूजाए दो, दो होती हैं दक्षरे ये अक्षर भी दो है भू भू का ऊ और वाह दो अक्षर है यहां पर भूवाह आगे का इति प्रतिष्ठा स्वर इसकी प्रतिष्ठा है भू भुआ स्व ये इसकी प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा मतलब पैर आधार द्वे प्रतिष्ठा है पैर हमारे दो होते हैं तो बोले द्वे एत अक्षर ये अक्षर भी दो ही हैं अब स्व में भी दो अक्षर स्वीकार किए इन्होंने स्व में दो अक्षर उसको कई बार भू भुआ सुवह भी बोलते हैं उस रूप में सुहा स्व नहीं सुवह तो उस दृष्टि से देखेंगे तो दो है और नहीं तो स्वभाव में यहां पर ये दो जैसे पैर दो होते हैं ऐसे दो हैं तस्य उपनिषद अहर इति अब इसका उपनिषद क्या है इसका सूर्य का सूर्य में जो पुरुष विद्यमान है उपनिषद के मतलब ये तो रहस्य हो गया संकेतात्मक हो गया जिसके पास में बैठने से उसका ज्ञान होता है ऐसा उपनिषद वो अहर है अहर मतलब दिन कहलाता है तो सूर्य का ज्ञान हमें कैसे होता है दिन के माध्यम से होता है इस तूल ढंग से हम कहेंगे कि दिन जैसे ही हुआ तो हां सूर्य है सूर्य का जन्म है दिन से होता है तो दिन ही जैसे सूर्य का नाम हो गया बोलते हैं दिन निकल आया दिन निकल आया बोलते हैं भाषा के अंदर दिन निकल आया सूर्य निकल आया सूर्य निकल के आता है लेकिन बोले दिन निकल गया है दिन छिप गया है सूर्य छिपता है लेकिन दिन छिप रहा है तो ये परमा उसके लिए नाम है नाम अहर नाम है जो कि नाम होता है संकेतक नाम से उस वस्तु का पता लगता है नाम से उसका संकेत मिलता है तो ऐसे ही सूर्य को जानने के लिए ये अह है अह ये सूर्य से जुड़ा है और दिन से हम सूर्य का ज्ञान करते हैं तो तस् उपनिषद अहर और जो ऐसा जान लेता है उसका क्या होता है हंति पापमानम जहाति चर्या एवं वेद जो इस प्रकार जान लेता है वो पाप को हंती नष्ट कर देता है और जहाती च और उसको छोड़ देता है नष्ट कर देता है और छोड़ देता है दो बातें हो गई छोड़ देता है मतलब उसे लिप्त नहीं होता है नष्ट कर देता है मतलब जो है उसको विद्यमान को वो समाप्त कर देता है जो ऐसा जान लेता है यानी वो पवित्र हो जाता है आगे यो दक्षिण है अक्षम पुरुषा जो दायनी आंख में पुरुष है वहां भी इसी तरह भूभुआ स्व को घटा रहे हैं भूभुआ भु स्व हम परमात्मा से घटाते हैं लोक में घटाते हैं भू भु, लोक भुआ और स्व इसको शरीर में भी घटाते हैं आत्मा में भी घटाया तो यो दक्षिण दक्षिणे अक्षर पुरुष दाइनी आंख में जो पुरुष है तसे भू रेति शिरा भू ये इसका सिर है और सिर एकम एक ही होता है एकम शिरा एकम ये दक्षण यह अक्षर भी एक ही है जैसे कि वहां सूर्य वाले में घटाया था बिल्कुल वो के वो शब्द ने भूआती भाहू भुआ जो है ये इस आंख वाले पुरुष की भुजाएं हैं क्यों दो बाहु बाहू दो होती है द्वे एते अक्षर ये अक्षर भी दो है आगे का स्व ए प्रतिष्ठा स्व इसकी प्रतिष्ठा है पैर है द्वे प्रतिष्ठे दो पैर होते हैं द्वे एते अक्षर ये अक्षर भी दो ही हैं किसी मनुष्य का चित्र बनाते हैं ना रेखा चित्र तो उसके लिए एक ऊपर गोल कर दिया थोड़ा धड़ भी वैसे एक रेखा कर देते नहीं तो दो हाथ क्यों कर देते हैं और नीचे दो पैर कर देते हैं मनुष्य बन गया बस मोटा मोटा आकार तो यही बनेगा ना एक मुख दो हाथ और दो पैर बस एक आदमी आ गया संकेत आ गया आधुनिक चित्रकारी ये प्राचीन है लेकिन आधुनिक जो कुछ भी निकला है प्राचीन से ही तो निकला है संकेत तस्य उपनिषद अहम इति और इसका संकेतक क्या है ये जो आंख में पुरुष विद्यमान है इसका ज्ञान कैसे होता है अहम इति अहम से पता लगता है अहम इसका उपनिषद है रहस्यात्मक नाम है अहम करते ही उसके निकट पहुंच जाते हैं दिन के आते ही हम सूर्य के निकट पहुंच जाते हैं उपनिषद पास में बैठना तो ये जो अंदर चेतन पुरुष है इसका कैसे पता लगता है जैसे ही अहम बोलता है व्यक्ति बातचीत में मैं गया आया मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए ये बोल में मैं आएगा ना कहीं भी व्यवहार में मैं आ रहा है यहां पर चेतन है स्वीकार कर लेता है तो अहम ये उसका द्योतक है उपनिषद है और जो ऐसा जान लेता है तो पाप को नष्ट कर देता है हंती पाप मान जहाती और पाप को छोड़ देता है या एवं वेदा जो ऐसा जान लेता है ये पांचवा ब्राह्मण समाप्त हुआ आगे देखिए अब इसी परमात्मा को एक अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं छठा ब्राह्मण मनोमयो अयम पुरुष ये पुरुष कैसा है मनोमय है मनन है ज्ञान स्वरूप है ऐसा ही इसका स्वभाव है भाषत्यम और ये प्रकाश स्वरूप है प्रकाश को देने वाला है ज्योति रूप है महासत्यम तस्मिन अंतर हृदय और वो इसमें हृदय के अंदर रहता है शरीर के अंदर विद्यमान अंदर रहता है कैसे यथा व्रीही वो वा जैसे जो और चावल व्रीही चावल और यव मन जो जैसे चावल और जो रहते हैं ऐसे रहता है अब ये कैसे रहता है इसको अलग अलग ढंग से समझते हैं एक सामान्य अर्थ तो किया जाता है कि जैसे व्रीही और यव छोटे होते हैं ऐसे ये भी छोटा होता है वहां पर अणुस्वरूप है दूसरा व्रीही और यौ जैसे एक खोल के अंदर रहते हैं, अंदर सुरक्षित रहते हैं ऐसे ही इस हृदय के अंदर वो रहता है हृदय प्रदेश में रहता है खोल है एक स्थान है उसके अंदर रहता है विद, अंदर विद्यमान रहता है इस अंदर को बताने के लिए सुरक्षा को बताने के लिए छोटे को बताने के लिए एक स्थूल उदाहरण दिया गया यथा ग्रीही वा य वो सर्वस्य अधिपति और ये परमात्मा कैसा है सबका स्वामी है सबका अधिपति है सर्वम इदम प्रशास्ती यदिदम किंच और ये जो कुछ भी है उसका प्रशासन वही करता है सबका निर्देश सबका नियंत्रण वही करता है परमात्मा के लिए कहा और परमात्मा का स्वरूप बताया बोले विद्युत भी ब्रह्म है विद्युत को भी ब्रह्म की तरह से या विद्युत का जो स्वरूप है ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है विद्युत ब्रह्म इत्याहू ये विद्युत है ये ब्रह्म है पहले सत्य को, को भी ब्रह्म कहा था विद्युत को ब्रह्म कह रहे हैं मन को भी कहा क्यों कहते हैं विदानाथ विद्युत विद्युत को विद्युत क्यों कहते हैं विधानाथ विशेष रूप से ये दो खंडन अवखंडन कर देती है तोड़ देती है इसलिए इसको विद्युत बोलते हैं विद्युत वी वी मैंने वी, वी और दुत में द में द जो आ रहा है उसमें उसको दान अर्थ में लिया कि विशेष रूप से एकदम अलग कर देती है पृथक पृथक कर देती है विद्युत विद्युति एनम पाप मनो एवं वेद विद्युत ब्रह्मी जो ये जान लेता है कि विद्युत ब्रह्म है तो पाप उससे अलग हो जाता है उसको पृथक कर देता है पाप पाप से वो अलग हो जाता है छूट जाता है विद्युत ही एवं ब्रह्मा, ये जो विद्युत है ये ब्रह्म है विदारण करने वाली पृथक पृथक करने वाली दृष्टार रूप है व्याकरो ऋते प्रजापति परमात्मा को अब एक दृष्टि से विद्युत विद्युत जैसे कि प्रकाश आते ही एकदम चमक हो जाती है एक चीज एकदम साफ साफ अलग अलग हो जाती है अंधेरे में कुछ पता नहीं हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है लेकिन बिजली चमकी थोड़ी देर भी चमकी लेकिन अलग अलग वस्तु हमें दिखाई दे जाती है वो भेद कर देता है प्रकाश जब आता है विद्युत जब होती है तो अलग ये अलग है ये पेड़ अलग है ये नदी अलग है ये पहाड़ अलग है ये मनुष्य अलग है ये पशु अलग है ये अलग अलग अलग अलग हमारे जना देती है जना देती है जानने के साथ साथ वहां अलग अलग होना जुड़ा हुआ है तो विशेष रूप से सबको अलग अलग कर देती है पृथक पृथक कर देती है विशेषित कर देती है ऐसा परमात्मा है परमात्मा विद्युत है और परमात्मा ज्ञान देता है यह ठीक है जैसे विद्युत से प्रकाश होता है ज्ञान होता है ये परमात्मा का प्रकाश हमें सबको अलग अलग कर देता है अलग अलग ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ऐसा। ज्ञान क्या करता है ज्ञान सबको अलग अलग ही तो कर देता है विशेषित कर देता है ये ऐसा ये इस रंग रूप वाला ये अच्छा ये खट्टा ये मीठा ये ऐसा अच्छा, ये ज्ञान हमें क्या कर देता है वस्तुओं को अलग अलग कर देता है भेद कर देता है विद्युत के समान पृथक पृथक कर देता है और परमात्मा ने क्या कर रखा है सबको पृथक पृथक कर रखा है सबको पृथक पृथक शरीर दे रखे हैं, सबके पृथक पृथक कर्म हैं घुलते मिलते नहीं हैं सबके अपने अपने भोग हैं पृथक पृथक हैं घुलते मिलते नहीं हैं, दुनिया संसार के कोई भी दो व्यक्तियों के एक जैसे रेखाएं नहीं मिलती डीएनए नहीं मिलता है सब पृथक पृथक विद्युत की तरह पृथक पृथक करने वाला है भिन्न भिन्न करने वाला है पत्ते हैं फल हैं पेड़ हैं कोई दो एक जैसे नहीं मिलेंगे हर चीज अलग अलग कर रखी है, पृथक पृथक कर रखी है, पता पता लगती है हमें वो परमात्मा क्या है विद्युत ब्रह्मा, परमात्मा सबको पृथक पृथक करने वाला है विवेक करने वाला है विवेक पृथक पृथक कर देता है ये अच्छा है ये बुरा है उचित है अनुचित है ये दुष्ट है ये सज्जन है ये धर्म है ये अधर्म है परमात्मा का सारा रूप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे वो विद्युत रूप ही है अलग अलग करने वाला है पृथक पृथक कर देने वाला है विद्युत देव ही ब्रह्म और जो ऐसा जान लेता है तो पाप उससे अलग हो जाता है उसने भेद देख लिया है कि पाप है ये पुण्य है ये अच्छा है ये बुरा है ये गंदा है ये स्वच्छ है वो अलग अलग कर देगा गंदगी को अलग कर देगा पता लग जाएगा तो नहीं तो खा जाएगा वैसे ही वैसे ही उपयोग ले लेगा और आगे देखिए और उसकी उपमा दे रहे हैं परमात्मा के लिए आठवा ब्राह्मण वाचम धेनुम उपास वाणी का भ्रोक बोल रहे हैं वाणी को धेनु की तरह से उपासना करो वाणी की भी उपासना कही गई उपासना का मतलब है यहां पर जानो उसका उपयोग लो वाणी को कैसे समझे जैसे कि धेनु हो धेनु उसे कहते हैं जो दूध देने वाली गाय होती है अच्छा दूध देने वाली उसके प्रतीक के रूप में वाचम धेनु उपासिता बोले तस्याश चतन उसके चार स्तन होते हैं धेनु से दूध लेना है तो स्तनों से ही लेना होगा धेनु तो के चार स्तन होते हैं तो इस वाणी रूपी धेनु के कौन से स्तन है कौन से चार स्तन है तो बता रहे स्वाहाकारो वशटकारो हंतकार स्वधाकार स्वाहाकार स्वाहा जो हम बोलते हैं ना स्वाहा यह स्वाहाकार हो गया वशटकार वह शट को आहुति देते हैं वहां भी वह बोला जाता है वशटकार हो गया और हंतकार हंत शब्द बोलते हैं मनुष्यों के लिए आगे बताएंगे और स्वधाकार पितरों के लिए स्वधा पितृभ्य स्वधा तस्या द्वौ स्तनऊ देवा उपजीवन्ति दो स्तनों से देवता लोग जीवित रहते हैं उनका उपजीवन होता है उनका जीवन चलता है दो स्तनों से वो दो स्तन कौन से स्वाहा और बषटकार स्वाहाकार और वशटकार तो देवताओं को जब आहुति दी जाती है तो स्वाहा करके दी जाती है और वशट व करके दी जाती है यही बोला जाता है जब जब हम ये बोलते हैं इसका मतलब है देवों को हम दे रहे हैं तो देवों तो के दो स्तन है दो स्तनों से देव अपना जीवन चलाते हैं, अपनी उन्नति करते हैं आगे वसट का आरंभ हंत कारंभ मनुष्य मनुष्यों का एक ही स्तन होता है एक ही स्तन लेते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं धेनु का हंतकार प्रसन्नता व्यक्त करें हंत भी हंत शब्द आया था कई बार या जबल के ने भी कहा कहीं खेद में भी आता है हंता, प्रसन्नता में भी आता है हंता, उत्साह में भी हंता आता है सब जगह हंता आता है आजकल हाय हाय बोलते हैं हाय तो हाय शब्द प्रसन्नता में बोलते हैं या दुखी होने में बोलते हैं प्रसन्नता में भी बोलते हैं हंता शब्द सुनेंगे तो लगेगा प्रसन्नता में भी बोला जा रहा है और दुख में भी बोला जा रहा है खेद में भी ये कैसे जैसे आजकल हाय हाय बोलते दुख में भी बोलते हाय और प्रसन्नता में भी बोलते तो हंत कार्य मनुष्य तो यही करता रहता है सुख और दुख में या तो प्रसन्न होता रहता है या दुखी होता रहता है ऐसी भाषा बोलता रहता है वैसे मनुष्य तो यही घूमता है और स्वधा का आरंभ पितर पितरों के लिए स्वधा होता है स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं उनको दे देते समय वो पितरों के लिए होता है वो उस एक स्तन से दूध पीते हैं जीवन उनका उसी से चलता है उपजीवन तो सबके साथ जुड़ जाएगा और इस वाक्य क्या है तस्या प्राण ऋषभो, हो मनोवत्साह ये जो तस्या मतलब तस्या धेनो हो उस धेनु के वाक तो थी धेनु तो वाणी का जैसे धेनु और ऋषभ होता है तो वाक के साथ क्या जुड़ा हुआ है प्राण जुड़े हुए हैं अगर प्राण यानी ये जो श्वास प्रश्वास नहीं हो हम बोल ही नहीं सकते कुछ उसके आधार पर ही होता है तो वृषभ से गौ उत्पन्न होती है गाय उत्पन्न होती है वृषभ को साथ में यानी प्राण साथ में चलते हैं प्राण साथ में चलते हैं तो वाक निकलती है प्राण नहीं होंगे तो वाक निकल ही नहीं सकती उधर वृषभ को उससे जोड़ा है और अब गाय है धेनु है तो उसका बछड़ा भी होगा वत्स भी होगा वो कौन है तो बोले मन वत्स मन इसका बछड़ा है वाणी का तो बछड़ा क्या करता है और कई ढंग से इसकी व्याख्याएं की जाती है एक तो कहते हैं कि गाय का दूध दूना हो तो बछरा चाहिए दूध ही नहीं देगी बोले तो, तो बोले वाणी का सार निकालना हो वाणी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो वहां पर मन का योग होना चाहिए तब वाणी से जो अर्थ है वो हमें पता लगेगा निकल पाएगा एक तो ये अर्थ करते हैं दूसरा गाय धेनु अपने बछड़े को देती है बछड़ा जो है वो गाय पे निर्भर करता है उसका जीवन और बछड़ा हमेशा उत्सुक रहता है कि गाय का दूध कब पी लूंगा तो ऐसे मन तब जीवित रह सकता है जब वाणी हो अब वाणी रहेगी उससे विचार जाएंगे तब वो मन मनन कर पाएगा मन का मुख्य कार्य मनन करना है वो कब होगा जब भाषा होगी वाणी होगी अब वाणी नहीं होगी तो वो जी नहीं पाएगा